यथा संभव अधिक से अधिक देर तक शरीर को इसी प्रकार स्थिर बनाए रखें यदि किसी को पाथा हो पीड़ा हो तो नेत्रों को बंद रखते हुए ही अंतः स्थिति बनाए रखते हुए धीरे से

बदल सकते हैं नेत्रों को पूर्णतः बंद संकल्प करें हे प्र

na

अपन श्वास पर केंद्रित करें धीमा

लय हद गहरा श्वास बाहर पूरा श्वास बाहर निकालें पूर्वक पूर मन को पूरी तरह श्वास पर केंद्रित रखें

अनुभव करें करेंश्वसन के साथ साथ मन की स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है

के तीन बाह्य प्राणायाम कर लें पूरा श्वास भरें तेजी से बाहर निकाल दें मूलबंध जालंधर बन पेट पीछे ऊपर की ओर श्वास को

ले लें इसी प्रकार

प्राणायाम के समय जहां तक हो सके श्वसन की ध्वनि न आए आवाज न हो ऐसा प्रयास रखें बिना ध्वनि के भी अच्छी प्रकार प्राणायाम किया जा सकता है झटका न लगने में

अंदर ना धीरे-धीरे अंदर दीने प्राणायाम के को मन पर देखें

मन को पूर्ण अंतर्मुखी करते हुए सर्वव्यापक निराकार परमात्मा में निरपिकार पर मेरे निकट

और मेरे अंदर भी विद्यमान है सर्व्यापक परमात्मा में उबा हुआ हूँ व्याप्य व्यापक भाव

के साथ समंत स्थापित मन कर शिता शिता शिता आते हुए केवल निरात्मा माता पिता गुरु आदि

एक संबंध को प्रमुखता दें अपन को धारणा स्थल पर टिकाए स्थान की संवेदनाओं को पकड़ते हुए मन को

पर टिका उपासना करने जब जब जबकि अन्य विषय वृत्तियां बहिर्मुखी हों

कुछ क्षण के लिए मन को धारना स्थल पर टिका स्थिर करके पुनः हक हाँ। ध्यान का

ओम का उच्चारण करेंगे उसके बाद मानसिक रूप से ओम का जप और अभय अर्थ की भावना करें।

मानसिक जप अभय अर्थ की भावना हे प्रभु आप अभय हैं आप भय से रहित हैं आप सर्वशक्तिमान हैं।

कोई भी आपको विकृत नहीं कर सकता आपको किसी से हानि का भय नहीं है आप अभय हैं मैं भी

अभय निर्भय स्थिति को पाना चाहता हूं आपकी सन्निधि से आपकी छत्रछाया में आपको प्राप्त कर लेने पर मैं भी पूर्ण निर्भय अभय

हो जाना चाहता हूं कबो आप है। मानसिक जब और अभ अर्थ ही

टिका रहे पूरी तत्परता से ओमका जप और अर्थ की भावना रहेगी

तो बाहर की ध्वनियां बाधित नहीं करेंगी अंतर्मुखी रहते हुए अपना कार्य करते रहे

आपकी न्याय व्यवस्था के रहते मुझे किस बात का भय हो आपके रहते

मेरी कोई हानि हो ही नहीं सकती सांसारिक रूप से कोई हानि करता भी है तो उसकी पूर्ति आपकी न्याय व्यवस्था से पूरी तरह हो ही जाएगी

मुझे इस बात कर आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हुए

पूर्ण निर्भयता की प्राप्ति संधि से ही संभव है हे ओ, आप अभय हैं

अब है

धीरे से रुकेंगे गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की सत्प्रेरणाओं की कामना ईश्वर की सत्प्रेरणाओं की आवश्यकता अनिवार्य

अनुभव करते हुए काम पिछली उपासना से लेके इस उपासना जो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप जीवन चलाया है उस पुरुषार्थ को स्मरण रखते हुए

उपासना और अधिक ईश्वर की प्रेरणाओं में तीन बार करेंगे। फिर मानसिक रूप से जब अर्थ की भावना

और अपने को ईश्वरीय प्रेरणा के लिए उत्तीत करना खुद स्थिति बनाएंगे

खुआ अर्गोदे म

Hyo yo na ha cho da ya. Oh. Oh.

ने

त्रम दि यो नचौ

धीमे धीमे जब मंत्र का उच्चारण कौन रहे अर्थ की भावना प्रधान रहे अर्थ की भावना गहराई को प्राप्त होकर यदि उस समय मंत्र छूट जाता है

तो उसकी चिंता ना करें मात्र अर्थ की भावना पर भी रह सकते हैं यदि अर्थ की भावना छूट रही हो तो पुनः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्थ की भावना को उभार लें

छली उपासना से अब तक के अपने पुरुषार्थ को स्मरण करें ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार इतना पुरुषार्थ करते हुए मैंने यह काल बिताया अगली उपासना तक का मेरा जीवन

ईश्वर की आज्ञा के निकट हो अनुरूप हो प्रभु मुझ पर कृपा करें आपकी सत्प्रेरणाएं मुझे सतत मार्गदर्शन करती रहें।

मैं उन्हें ग्रहण करने को उद्यत हूं स्वीकार करने को उद्यत हूं पूर्ण शांति से पूर्ण मौन में उतर जाएं, मंत्र को छोड़ दें

प्रतीक्षा करें ईश्वर की अपने लिए विशेष प्रेरणा को पाने के लिए अपनी समस्त इच्छाओं को हटाए रखते हुए केवल ईश्वर की इच्छा प्रेरणा को पकड़ने

प्रयास व्यवहार काल में जब कभी समस्या उलझन हो

एकांत स्थान में बैठ जाएं इसी तरह और ईश्वर से समाधान पूछें शांत होकर मौन होकर ईश्वर से समाधान की कामना करें

जीवन कला है मेरा कल्याण है जीवन की सार्थकता

आगे वैदिक संध्या के माध्यम से मन को और पवित्र संस्कारित करने का प्रयास आसन और मन की स्थिति पूर्ववत रहेगी मंत्र के साथ अर्थ की भावना करते चलेंगे

जिन्हें मंत्र और अर्थ नहीं आते हैं आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए आवश्यक साधनों की अनुकूलताओं की कामना प्रार्थना करते हैं।

को भी स्मरण रखेंगे भविष्य में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के संकल्प को दृढ़ करते रहेंगे

भेश

पाना। ओ, चक्षु चक्षु

थे

तीन बाह्य प्राणायाम कर

पिछली सैंकालीन उपासना से लेकर प्रातःकाल की इस उपासना के मध्यकाल में जो दोष हुए हैं शारीरिक वाचनिक या मानसिक उनमें से जो स्मरण आ रहे हैं

उन्हें सामने रखते हुए उनके दूर हटने की स्थिति के परमात्मा की अनंत अपार शक्ति को सामर्थ्य को हुए उससे दोषों से अपने को दूर होता हुआ अनुभव करेंगे

विश्व निषद वशी सूर्या छंद्रमस यथ भूर्व क

की विचार विचारत्र से दूर हूं पूर्ण निर्मित अवस्था में हूं ऐसा ही मैं व्यवहार काल में भी रह सकता हूं <coughs> व्यवहार काल के अपने किसी एक बड़े दोष को

दुर्व्यसन को मन में लाए और उससे अपने को पृथक मेरी अवस्था में देखें। ये दोष ये दुर्व्यसन इसकी इच्छा मात्र भी मुझे छू नहीं पा रही है

मैं कितना सहज हूं इस दोषन से दूर रहकर अपने वर्तमान

मन में इसका एक चित्र, चित्र व्यवहार काल में जब जब इस स्मृति को तत्काल अपने कुछ स्थिति में ले आए

शन देभीष्ट आव पीत

हे प्रभु मैं परम सुख आपके आनंद मुक्ति की प्राप्ति के लिए अध्यात्म मार्ग पर चल रहा हूँ को तो निर्विकार बनाने के लिए प्रयास करता मुझे उस सतत पढ़ाते रहिए

मानसा परिक्रमा के इस संपूर्ण जगत के अधिपति परमात्मा के प्रति नमन का भाव कृतज्ञता सम्मान का भाव विभिन्न व्यवस्थाओं से हमारी रक्षा करने वाले परमात्मा के प्रति आदर श्रद्धा का भाव

ईश्वर ने जो सृष्टि हमारे कल्याण के लिए बनाई है उसका मैं सदुपयोग करूंगा तो देखेंगे और जो हमारे से द्वेश करता है

उसके साथ ईश्वरीय व्यवस्था अनुसार ईश्वरीय व्यवस्था न्याय व्यवस्था उसे इसी प्रकार का छूटता हुआ देखें

taisha

मंत्र पर कम ध्यान देंगे अर्थ की भावना को प्रमुख बनाए रखेंगे दक्षिणा दिग इंद्र दिपति जी रक्षिता पिता ईश

नम कक्षित नम ईश्य नम्यन्दे वि

ती ची दिवति देता पु

शु प्यों न्यों वस्तु यीस्म गोजे ऊती ची

सो मो दिपतिशो रक्षिता शिशवा एक क्यों नमो दिपति नमो दक्षि तिफ्यो

शक्ति वो दक्षितावीथ ईश्यो नम किभ्यो नम तिप्यो नम ईश्य न

शं रत्मा ऊर्धिस्पतिरिपति शिद्रो रक्षिश वह ते नमो धिपति

नमः नमः कक्षितिभ्यो नामुभ्यो नामस्मदेष्टिया वृष्ण वोच

सा परिक्रमा से जो भावना बनी है अधिपति परमात्मा के प्रति नमन सर्वरक्षक परमात्मा के प्रति आदर सम्मान का भाव सृष्टि के समस्त पदार्थ मुक्ति प्राप्ति के लिए बने हैं

उनका मुक्ति प्राप्ति के लिए ही प्रयोग करना इस भावना को इन समस्त भावनाओं को व्यवहार काल में जितना बना सकें बनाते रहें बार बार करते रहें

इसी प्रकार की भावना सतत बनी रहे वो स्वभाव में उतर जाए प्रभु मैं इन भावनाओं से युक्त होने का प्रयास कर रहा हूं अपनी कृपा मुझ पर इसी प्रकार बनाए रखें

स्थान मंत्र अर्थ की सज्जा तैयारी करके पवित्र अंतकरण का बनके परमात्मा के ओर निकट उसके निकटता की अनुभूति निकटता की कामना मन में लाएंगे

उसकी निकटता की तीव्र कामना मन में उभारेंगे हो तम सरी स्व पश

सूर्य मगन्मच्योतिम उत्म जातवे दस देव महति केव

स्वरूप प्रलय के बाद भी रहने वाले परमात्मा

देवों के भी थे प्रकाश परमात्मा को मैं पढ़ सकूं उसके आनंद में मग्न हो सकूं इस समस्त संसार को जानने वाले उसकी बनाई हुई ये

जना रही है ये समस्त सृष्टि संकेत कर रही है इसका हृदय कोई है इस संसार को देख करके इस ब्रह्मांड को देखते के

के प्रति और निकटता का भाव बना सकूं। संसार को मैं इस प्रकार संसारे प्रकृति को मैं इस प्रकार देखू कि देखते समय सदा रचयिता परमात्मा का स्मरण होता है।

संसार को देख करके भी मुझे ईश्वर की सन्निधि निकटता अनुभव होती रहे परमात्मा से कामना प्रार्थना करेंगे

से उतने से उपासना का निरीक्षण कर ले अच्छे अंशों के लिए ईश्वर को धन्यवाद कृतज्ञता प्रकट करें

दोषपूर्ण अंशों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे अपने प्रति ग्लानि और खेत का भाव प्रकट करें अच्छे अंशों के लिए अपने प्रति स्वाभिमान सामर्थ्य का भाव आत्मविश्वास का भाव बनाए

मैं भी अच्छी उपासना कर सकता हूँ मैं और भी अच्छी उपासना कर सकता हूँ अगली उपासना और अच्छी करूंगा अब आज की उपासना के सर्वश्रेष्ठ क्षण को सर्वक्षे सर्वश्रेष्ठ स्थिति को स्मरण करें

उसे मन में बनाए रखते हुए हाथों में धीरे धीरे करें शारीरिक क्रियाएं करते हुए सतत ध्यान रखें अंदर की स्थिति बनी रहे हाथों को पीछे ले जाए धीरे से सहारा ले लें

अंगुलियों धीरे गति कर मानसिक स्थिति उच्च स्थिति को बनाए रखें

थोड़ा सा पैरों को कमर आदि को गति दे धीरे धीरे हिला लें सदैव ध्यान रखें एक गली करते हुए अंदर की स्थिति बनी रहे बाहर हिलाते हुए भी अंदर स्थिरता का

को खोलने पर भी अंतर्मुखी स्थिति उसी प्रकार बनाए रखने का प्रयत्न रखें संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं, अंदर से स्थिरता बनी रहे दोनों हाथों को अभिवादन मुद्रा में लाएं

प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर कभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण

चाले हम चले हमरुकेण भी बड़े चाले हम हमरु केक्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प

आगे के लिए चलेंगे अन्यों को देख करके अपनी आंतरिक स्थिति को न बिगड़ने दें बड़े पुरुषार्थ से आपने जो अपनी संपत्ति है, उसको अन्य लोगों को देख करके अन्यों से बात करके अन्य विचारों को ला करके यूं ही गवा न दे इसका अधिक से अधिक

जीवन काल में व्यवहार में उपयोग करें बहुत